नारद परिव्राज को सद पंचमो पंचमोपदेश अथ हैनम पिताम नारद पप्रक्ष भगवन्सर्मर्तक संयोन स्वाक्रमाचारपरो भवद्यत पिताम उच शरीर देहिन्ो जाग्रस्व सुप्दे तो तदीना कर्म जानवैराग्य प्रवर्तका जंतस्तुनकूलाचारा सी तथा चेद्भगव्या कति भेदा तदनुषेदेजा तत्व वक्त अर्सी की तथेतंगीकृत्य तम पितावन सन्यास एवं सन्यासी के प्रकार और सन्यास धर्म तथा उसके पालन का महत्व इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने पूछा हे hey भगवान आपने ही कहा है कि सन्यास आश्रम समस्त कर्मों का निवृत्तिकारक है पुनः यह भी कहते हैं कि सन्यासी अपने आश्रमोचित आचार विचार के पालन में संलग्न हो जाए इस विषय में समाधान करने की कृपा करें तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा हे hey नारद शरीर में प्रतिष्ठित देहधारी प्राणी की जागृत स्वप्न सुसुप्ति एवं तुरीय ये चार अवस्थाएं होती है इन्हीं अवस्थाओं के अधीन रहकर पुरुष कर्म ज्ञान तथा वैराग्य के प्रवर्तक होते हैं सभी प्राणी इन्हें चारों अवस्थाओं के अधीन रहकर जब जब जिस अवस्था में स्थित होते हैं उसी के अनुकूल रहते हुए आचरण करते हैं संन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ तथा वानप्रस्थ के द्वारा आवश्यक रूप से सेवनीय तथा स्रोत स्मार्ट कर्मों का ही सन्यासी अपने आश्रमोचित सदाचार के पालन में दल हो जाए ऐसा सुनकर नारद जी ने कहा हे hey भगवान आप अब कृपा करके यथार्थ रूप से सन्यास के कितने प्रकार हैं तथा उनके अनुष्ठान में क्या अंतर हैं बतलाइए संन्यास भेदिराचार भेद कथमित एव संयास अज्ञाशा वैराग्य सन्यासो ज्ञान सन्यासो ज्ञान वैराग्य कर्म संयासो ज्ञानवैराग्यसन्यास कर्मस्यमुगत तदथ्येतीवाचेतीतृष्य लाकुण्यकर्म वसा सन्स्वैराग्यसन्यासीनापुण्यलोकानुभवश्रवण त्रिपंचो परता क्रोधोष्या सूयाहकाराभित्मकसर्वंसारम निव निवृत देशोकशनात्मक देहवासना शास्त्रवासना लोकवासना तक बमनाव प्रकृति सर्विदम स मात्र साधनचतुस्यति सन्यासी क्रमेण अभ्यस्य सर्वूय ज्ञान वैराग्यासंधन देहमशिष सन्यस्य ज्यातूप ज्ञान वैराग्य संयासी ब्रह्मचर्य सामप्य गृह भूत बान प्रथा वैराग्य भाव्याश्रमय यमासारेण यी स कर्म संयासी ब्रह्मचर्य संतूपरो वैराग्य संयासी सन्यासी सन्यासी सन्यासी सन्यासी ज्ञान कर्म स्न्यासी। ब्रह्मा जी ने कहा है नारद सन्यास के भेद से आचरण के भेद में क्या अंतर पड़ता है यह मैं तुम्हें बतलाता हूँ श्रवण करो वास्तव में सन्यास एक ही प्रकार का है किंतु ज्ञान रहित होने के कारण असमर्थतावश तथा कर्म लोभ के कारण तीन भेदों में बटकर वैराग्य सन्यास, ज्ञान सन्यास, ज्ञान वैराग्य सन्यास तथा कर्म सन्यास इन चार भेदों को प्राप्त होता है जो मन में दूषित भावनाओं का अभाव होने पर विषय वासनाओं में आसक्त न होकर पूर्वजन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से सन्यास ग्रहण कर लेता है वह वैराग्य सन्यासी कहलाता है जो मनुष्य शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने से तथा पाप रूप और पुण्य रूप लोगों का अनुभव तथा श्रवण करने के कारण प्रपंचादि से स्वभावतः विरक्त हो गया है क्रोध ईर्ष्या असूया दोष, अहंकार तथा अभिमान ही जिसके प्रत्यक्ष स्वरूप हैं ऐसे संपूर्ण जगत को अपने मन में रहित करके स्त्री कामना धन कामना तथा लोक में प्रसिद्धि की कामना आदि त्रिविध रूपों वाली दैहिक वासना शास्त्र वासना एवं लोक वासना का परित्याग कर देता है और जैसे सामान्य जन्म वमन किए हुए भोजन को त्याज्य समझते हैं वैसे ही इन सभी तरह के भोगों को त्याज्य मानते हुए जो व्यक्ति साधन चतुर्थ से युक्त हो वही संन्यास ग्रहण करता है वही ज्ञान सन्यासी कहलाने का अधिकारी होता है जो मनुष्य क्रमानुसार ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आदि का अभ्यास करता हुआ सभी कुछ अनुभव मिलाकर के ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा निरंतर अपने ही स्वरूप मात्र का ध्यान करता हुआ जात रूपधर अर्थात बालकवत निश्चल हो जाता है वही ज्ञान वैराग्य संन्यासी कहलाता है जो ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्ण करके गृहस्थ होकर एवं गृहस्थते वानप्रस्थ धर्म में प्रविष्ट होकर के पूर्ण वैराग्य न होने पर भी आश्रम क्रमानुसार सबसे बाद में जो सन्यास ग्रहण करता है वही कर्म सन्यासी है अथवा ब्रह्मचर्य के पश्चात ही सन्यास ग्रहण कर सन्यास धर्म से जो जात रूप धर हो जाता है वही वैराग्य सन्यासी चलाता है विद्वान सन्यासी ही ज्ञान सन्यासी है और विविधता सन्यासी ही कर्मसन्यासी बतलाया गया है कर्मसन्यासों पर विविध निमित्तसन्यासोन संयास अनेमत्तक्रम संयास आर्वकलोपाण्योक्रमण काल सन्यास्यास दृहांगो भूत् सर्व कृतक स्वरमीति देहादेय प्राप्य हंस शुच सुररीक्षसोता सत्रोण सत धृतम शब्द योम शब्द जा सन्यास के भी तो भेद होते हैं प्रथम निमित्त सन्यास तथा द्वितीय अनिमित्त सन्यास आतुर आतुर्सन्यास ही निमित्त सन्यास कहा जाता है तथा कर्म सन्यास को अनिमित्त सन्यास कहते हैं रोगादि के कारण जिसमें समस्त कर्म लुप्त हो जाते हैं अर्थात जिसमें नित्य नैमित्तिक आदि कोई भी कर्म निर्मित नहीं हो सकते एवं जो प्राण के परित्याग करने के समय ग्रहण किया जाता है ऐसा वह संन्यास ही मित्त संन्यास कहा गया है इसे ही आतुर सन्यास भी कहते हैं शरीर के बलवान होने पर जो विचार द्वारा या दृढ़ निश्चय करके कि प्रादुर्भूत होने वाली संपूर्ण वस्तुएं नाशवान है और इसी तरह से शरीर को भी त्याज्य मान लेता है वह परमात्मा आकाश में विचरण करने वाला हंस सूर्य है वही अंतरिक्ष में स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने वाला वशु है वही होता तथा यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित रहने वाला अग्नि रूप है सदगृहस्थों के भवनों में आतिथ्य रूप में आश्रय प्राप्त करने वाला भी वही है पुरुषों में उसकी ही सत्ता सर्वश्रेष्ठ है अत्यधिक श्रेष्ठ एवं अनुपम वस्तुओं में उसका ही अस्तित्व है शाश्वत सत्य में उसी का निवास है आकाश में वही सत्य रूप है वही जल से प्रादुर्भूत होता है वही गौ अर्थात पृथ्वी एवं वाणी से उत्पन्न होने वाला है सत्य से भी उसी का प्रागट्य होता है वही पर्वतों से उत्पन्न होकर इन सभी से भिन्न एवं अतिविलक्षण एकमात्र महान सत्य है ब्रह्म्यति सर्व न स्वरि निश्चिताथो क्रमेढ़ संयस्यती सन्नसो निन्यास्यासिधोति कुटीचको बहुदको हंस परमहंस तुयातीधूत तो कुटीचकशिखा योपवीति दंडकमंडलूधर कॉपीन कंथाधर पितृमात गुरवार पिठरखनी सिख्यादी मंत्रसाधनपर एक नदन परेर्धपुंड्रधारी त्रिनंदिखादी कंठाधर त्रिपुंडधारी कूटीचकत्सर्वन सो मधुकृत्ष्टलासी हंसो जटाधारीपुंडोर्धपुंड्रधारी माधुकाम कोपीन असंक्लिप्तमाधुकाशी कौपीन को खंडतुंडी परमहंस शिखा योपववीतरि पंच गृह स्वीकन्नादन परपात्री पर एकटीमेका वैष्णव दंडमेकी धरो वा भस्मोलन परी इस प्रकार उपर्युक्त मंत्र के जो केवल परब्रह्म परमात्मा को ही सत्य स्वरूप जानता है तथा ब्रह्म से अलग और सभी कुछ नाचवान है ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ क्रमशः सन्यास आश्रम में प्रविष्ट होता है उसका यही सन्यास अनिमित्त सन्यास कहलाता है सन्यासी के छह भेद इस प्रकार कहे गए हैं पहला कुटी चक, दूसरा बौद्धक तीसरा हंस चौथा परमहंस पांचवा तुर्यातीत तथा छठवा अवधूत कुटीचक संयासी ही शिखा एवं सूत्र यज्ञोपवि से सम्पन्न होता है वह दंड कमंडलू कौपिन एवं कंथा कथरी को धारण करता है माता पिता तथा गुरु की सेवा में निरंतर लगा रहता है पात्र खनती मिट्टी खोजने वाला तथा झोली आदि को सतत अपने साथ रखता है और मंत्रादि की साधना में सदैव तत्परता पूर्वक लगा रहता है एक ही स्थान पर भोजन करता है श्वेत ऊर्धपुंड ऊर्धमुख तिलक धारण करता तथा त्रिदंड को भी धारण किए रहता है बौधक भी कुटी छक्की तरह से शिखा चोटी यज्ञोपवी दंड कमंडलों कौपिन लंगोटी और कंथा कतरी को धारण करता है मस्तक में त्रिपुंड धारण किए रहता है सभी के प्रति समान भाव रखने वाला होता है और मधुकरी वृत्ति से विभिन्न गृहों से अन्न प्राप्त करके मात्र आठ ग्रास भोजन भी ग्रहण करता है हंस नाम वाला सन्यासी जटाजूट धारण करने वाला होता है त्रिपुंड और ऊर्जपुण धारण करता है अनिश्चित धारण करने वाला होता है परमहंस नामक सन्यासी शिखा और यज्ञोपवीत को धारण नहीं करता है यह सन्यासी पांच घरों से अन्य भोजन प्राप्त करके केवल एक रात भोजन करता है अर्थात दूसरे दिन दूसरे अन्य पाँच घरों से अन्न प्राप्त करता है एक कौपिन एक ओढ़ने का वस्त्र तथा एक बांस का दंड अपने पास में रखता है यह सन्यासी या तो एक चादर अपने शरीर में सदैव ओढ़ कर रखता है अथवा संपूर्ण अंगों में भस्म धारण किए रहता है परमहंस सर्व त्यागी होता है तुरैया तीतो गोमुख फलाहारी अन्नाहारी चे गृहत्र देह मात्रावशिष्टो दिगंबर गुणवत् अवधूतस्वियमोभिस्त परी पतीतम पूर्वकृत्हार पर स्वूपानुसंधान पर सन्यासी गौ के शरीर स्प्रेक्षा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में निर्वाह कर लेता है यह सन्यासी कभी किसी से कुछ नहीं मांगता यह प्रायः फलाहारी ही होता है और यदि अन्ना हार करता है तो केवल तीन घरों से ही अन्न लेता है शरीर के अतिरिक्त तो उसके पास और कुछ भी नहीं होता वह दिगंबर नग्न रहते हुए अपनी इंद्रियों को मृतकों की भांति चेष्टारहित बना लेता है अवधूत नामक सन्यासी किसी भी तरह के बंधन को नहीं मानता कलंकयुक्त और पथभ्रष्ट मनुष्यों को त्याग कर बिना किसी वर्ण भेद के अजगर वृत्ति से अन्न प्राप्त करते हुए अपने आत्मा के स्वरूप के चिंतन में सतत लगन रहता है